की इति तत्र यथा अतिथ कीदेश प्रश्न भव्य सीथकथि तत्कार उत्तम फल स्वामी अनत अतिथिसत्म ये कल सूत्रकार अति अग्नि जाठरो अग्नि ये सहवनीय स्वाम गृह गृह्य स गात्य अवपासना गापत्य यस् अन्न पच्य से सचनापचन दक्षिणा एवं आतिथ्यकफल प्राप्न स्वामी इति, अतिथ पयोश्रेण दीये से चेत अग्रिष्टोम फल प्राप्न सर्पिषा सर्पिषायुक्तमन्नम् दीयते तेन उक्थ्यफलं प्राप्नोति इति मधुना अतिरात्रफलं मांसेन द्वादशाः फलम् इति एवम् सत्कारं अत्यन्त आदरेन दर्शयति ये एतत् वैश्वदेवं कर्म श्रुत्या निर्दिष्टम् इति हि ब्राह्मणम् इति सूत्रेण सूत्रकारः सूचयति अतः इदं कर्मा श्रौतं कर्मा श्रुत्युक्तं कर्म श्रीगुरुभ्यो नमः नमो भगवते आपस्तम्भाय मुनयेत् धर्मसूत्रम यथामति आपस्तंबर्मसूत्र यहामतिच्यते मैं तथिपूजा विषय किंचित उक्तम उत्तनी तदेव अनुवर्तये। त अतिथिपूजाविषये भगवता आपस्तम्भेन एवमुक्तं शेषः प्राजापत्यो यज्ञः कुटुम्बिनः नित्यः प्रततः अतिथिपूजा इत्येतत् प्राजापत्यो यज्ञः इत्युच्यते प्रजापतिना प्रजा दृष्टः वा अथवा प्रजापति देवता को वा प्रजापतिदेवता व्याख्यानम अतिथिपूजायाज्ञकनमेंदर्शयती भगवानापस्तंब यद्यं साय ददतसवनम माध्यन्दिनसवनं तृतीयसवनम् इति स्तौति अतिथिभ्यः प्रातः यदन्नं ददाति तत् प्रातःसवनं मध्यं दिने यद्ददाति तत् माध्यन्दिनसवनं सायं यद् दीयते तत् तृतीयसवनम् इति यदनुतिष्ठति तत् अत्रा अतिथिम उदवस अति अतिथि अतिथि वर्तते सा उदवसानीएष्टि अग्निष्टोमादु अष्टि क्रीय तत्ल्य स्तौति अतिथिपूजा तथा युन्वय अतिथि सा दक्षिणा दक्षिण यज्ञ मुख्य यज्ञ दक्षिण तत्र सांतनेन यत यज्ञल युवती तथि सां युद्धवाचा तोषे सा अतिथि पूजा इति या अस्ति सा यज्ञमेव इति